नारायण नारायण आज का विषय है शाश्वत आनंद सिर्फ भगवान से ही प्राप्त होता है संसार में हर आदमी आनंद प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहा है बल्कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जिसे आनंद नहीं चाहिए यानी हर आदमी आनंद चाहता ही है तो फिर इतनी दौड़ धूप के बाद भी उसे आनंद या संतोष क्यों नहीं मिलता इसका कारण यह है कि यह शाश्वत आनंद एक भगवान के सिवाय और कहीं नहीं मिल सकता इसलिए उसके सब प्रयत्न व्यर्थ होते हैं वह आनंद प्राप्त होने के लिए मुझे भगवंत चाहिए ऐसी लगन लगनी चाहिए उसके लिए हमें नाम स्मरण करना चाहिए हमें अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए और देह नसीब पर छोड़ दें देह कभी सुख में तो कभी दुखी में रहेगी कभी वह बहुत दिन तक सरलता से गुजरेगी अर्थात देह को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी कभी वह गोते के कारण डूबने को होगी किंतु उसकी हर स्थिति में आनंद बना रहेगा तुम सब लोग बड़े अच्छे हो मैं यह भी जानता हूँ कि तुम भगवान का नाम लेते हो किंतु तुम्हें उस नाम से प्रेम नहीं होता यह जानकर मुझे बड़ा दुख होता है तुम में से हर कोई गंभीरता से सोचे कि मुझे नाम स्मरण करने में क्या बाधा आती है क्या तुम्हारी परिस्थिति बाधा बनती है कम से कम मंदिर में रहने वाले लोगों को तो नाम से प्रेम होने में परिस्थिति बाधा बनती है कहना ठीक नहीं है मैं कहता हूँ तुम यहाँ आनंद से रहो मंदिर में भोजन करो और राम राम कहो लेकिन ये लोग भी यदि कहते हैं कि नाम से प्रेम होने में परिस्थिति बाधा होती है तो बाहर से आने वाले लोगों से मैं क्या कहूँ तो सचमुच यही कहना पड़ता है कि मनुष्य आनंद के लिए नहीं जीता बल्कि वस्तु के लिए जीता है किंतु वस्तु असत्य होने से उसका रूप भी अशाश्वत होता है अर्थात उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी अशाश्वत होता है सच्चा आनंद वस्तु में नहीं वस्तु से परे है हम भगवान से आनंद मांगे वह वस्तु और आनंद दोनों देता है तब तो बहुत ही अच्छा किंतु वैसे सदा टिकने वाला आनंद हमेशा वस्तु रहित होता है एक स्टेशन पर अमरूद अच्छे मिलते थे इसीलिए एक मनुष्य गाड़ी से नीचे उतरा वह अमरूद खाने का शौक कब तक करे उसकी गाड़ी निकल न जाए तब तक यह जैसे सत्य है वैसे हम आनंद में बाधा निर्माण करने वाली वस्तुओं के शौक़ में फंस न जाए आनंद प्राप्त कराने वाली बातों का विचार करें और नाम स्मरण करते रहें जो कल हुआ उसका दुख न करें कल क्या होगा इसकी चिंता न करें आज मात्र आनंद में अपना कर्तव्य करें नारायण नारायण